ओ नमो भगवतीय ओं जय त्रिपराशनु सत्यवती व्यासो हृदय नंदनोव्यासो यमलगल विश्व सर्ग विसर्गादि नव लक्षण लक्ष्म श्रीकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रवर्तिह वराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुण वैष्णवा श्रीप्र श्री सागरजातम् सह गण रघुनाथन्जीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगणलताी विशाखान्वता नमस्कृत्य नरम इव दी सरस्वती व्यास तत् ततो वाशाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाद्रा भूल सु वृंदावन बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री चैतन्य चरताम स्वरूप चिन्मय है भागो स्वरूप में देह देही विभाग नहीं है श्री असुर व्यामोह लीला अर्थात श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की लीला बल्लभाचार्य जी ने उसको असुर व्यामोह लीला का नाम दिया कि जो असुर जन है अज्ञानी जन है वो उस लीला को देख करके उसको प्राकृत की तरह से उसको व्याख्यायित करते हैं परन्तु तत्वतः भगवत स्वरूप में देह देही विभाग है ही नहीं इसलिए देह के त्याग का कहीं प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता भगवान अपने निज देह के साथ ही सर्वदा अप्रकट लीला में प्रवेश करते हैं भगवत स्वरूप में देह कहीं छूट जाता हो आत्मा कहीं अलग जाती हो ऐसा कभी भी नहीं है श्री श्रीमद् भागवती संहिता में भी श्री श्री स्वामी ने भी जहां भगवान के अंतर्धान होने की लीला का वर्णन किया वहा जो श्लोक है उस श्लोक में अकार प्रश्लेष करके अर्थन निरूपण किया कि स्वरूप जो है वह लोकाभिरा धारणा ध्यान मंगलम योग धारण या अदग्वा धाम विशद स्वकम आप निकाल करके योग धारण नेया दग्ध्वा धाम विशद स्वकम अर्थ नहीं किया अदग्वा धाम विशम ये पाठ ही श्री स्वामी ने स्वीकार किया श्लोक का इस प्रकार है शब्दार्थ कि लोक लोकाभिराम स्वतनु भगवान का शरीर संसार के लिए परम परम अभिराम है परम सुंदर है लोक अभिराम स्वतनु भगवान का शरीर सारे लोक के लिए परम अभिराम है धारणा ध्यान मंगलम धारणा और ध्यान में उस स्वरूप का आज भी उपयोग किया जाता है धारणा में भी उस स्वरूप का ध्यान किया जाता है और ध्यान में भी उस स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो धारणा ध्यान समाधि में आज भी वह स्वरूप साक्षात भक्तों को दिखता है और भक्तगण उसमें विराजमान होते हैं यदि वो स्वरूप समाप्त हो गया होता साधन सुनेगा यदि वो स्वरूप समाप्त किया गया होता तो आज धारणा और ध्यान में उसका उपयोग नहीं किया जाता और ध्यान में एक स्थायी वस्तु की वस्तु धारणा में एक कूटस्थ स्वरूप की धारणा के रूप में उस वस्तु को कूटस्थ कूटस्थ नहीं माना जाता था का तात्पर्य है अंत में जो वस्तु बचे उसको हम कूटस्थ कहते हैं जिसमें कोई भी बाद में जाकर के परिवर्तन न हो उसका नाम कूटस्थ है जैसे घड़ा है उसके टुकड़े किए तो वो कपाल बना कपाल के भी टुकड़े किए तो वो कहीं खरपर बना खप्पर बना खप्पर के भी टुकड़े किए तो टुकड़ा बना टुकड़े के भी टुकड़े किए तो मिट्टी बना परंतु तो मिट्टी जैसे एक अंश में अंत में जाकर के मिट्टी ही बची तो जो वस्तु अंत में बचती है उसको हम कूटस्थ कहते हैं और उस वस्तु में फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा वो वैसी के वैसी ही अंत में रहेगी तो एक अंश में दृष्टान्त है पूरा दृष्टांत नहीं है परंतु वो एक अंश में दृष्टांत समझाने के लिए जैसे कह दिया गया ऐसे ही कूटस्थ जो परम ब्रह्म है उसका विनाश नहीं हो सकता है वो सर्वदा सर्वदा बना रहेगा तो भगवान कूटस्थ है और कूटस्थ रूप में भगवान का आज भी योगी जन ध्यान करते हैं और ऊटस्थ पदार्थ का ध्यान करते समय उनके ध्यान में जो वस्तु प्रकट होती है जिसका आविर्भाव होता है वो कृष्ण का रूप ही है ऐसी स्थिति में यदि भगवान का स्वरूप यह प्रमाण है कि यदि भगवान का स्वरूप समाप्त हो गया होता भगवान के देह और देही में विभाग होते और देह समाप्त हो गया होता तो धारणा ध्यान मंगल के रूप में भगवान के स्वरूप का ध्यान कोई भी नहीं करता कूटस्थ रूप में प्रकृति का उपाधि का ध्यान नहीं किया जाता है कूटस्थ रूप में जो उपाधे मूल वस्तु है उसका ही ध्यान किया जाता है तो लोकाभिरामन स्वतनु भगवान का स्वरूप सारे संसार में परम परम अभिराम है परम सुंदर है धारणा ध्यान मंगलम आज भी समाधि में वह स्वरूप बड़े कठिन से प्रकट होता है और समाधि में कूटस्थ रूप में वह स्वरूप अपने आप मैनिफेस्ट होता है अपने आप आविर्भूत होता है जब समाधि लगाई जाती है इसलिए भगवत स्वरूप में देह दे, दे विभाग नहीं है एक सामान्य योगी भी अपने शरीर को योग धारण या आग्ने योग की धारणा में जो अग्नि है माने मान्योगा उस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देता है तो एक योगी तो अपने शरीर को समाधि में बृहलीन होते समय योग की अग्नि में उसका शरीर अपने आप भस्म हो जाता है परंतु भगवान ने जिस समय अपने शरीर को छिपाया अपने स्वरूप को छिपाया उस समय योग की अग्नि में धाम स्वकम, अपने शरीर को बिना जलाए योग के अग्नि में प्राकृतिक अग्नि की बात तो कोई सवाल ही नहीं है योग के अग्नि में बिना जलाए भगवान ने अदग्वा धाम भिषस्वकम अपने धाम में प्रवेश किया इसका मतलब है कि भगवान का स्वरूप सर्वदा चिन्मय होकर के विराजमान है भगवत स्वरूप में देह देही का विभाग नहीं है सशरीर अपने स्वरूप के साथ में भगवान अपने गोलोक धाम में पधारे या अप्रकट वृंदावन में आप पधारे अप्रकट अप्रकट कृष्ण एक शब्द में कहेंगे कृष्ण बैकुंठ में पधारे श्री कृष्ण जहां पर एक बात कही कंटकन कंटके नहीं वो जैसे एक कांटा गल जाता है तो दूसरा कांटा लेकर के उस कांटे को निकाला जाता है फिर दोनों कांटों को छोड़ दिया जाता है इसी प्रकार भगवान ने मुझे पृथ्वी का उद्धार करना है पृथ्वी के ऊपर असुर रूपी कंटक आ गए हैं उन कंटकों को निकालने के लिए भगवान ने एक दूसरा कांटा लिया दूसरा कांटा क्या था मुझे पृथ्वी के भार को दूर करना है फिर दोनों ही कांटों को छोड़ दिया मैंने असलों का भी बद हो गया और असलों का बद होकर के अब मुझे पृथ्वी का उद्धार करना है इस इच्छा का भी भगवान ने त्याग कर दिया तो कांटा कांटे से कांटा निकाल करके कांटे को छोड़ दिया जाता है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान ने अपने शरीर को छोटा छोड़ा भगवान ने केवल उस इच्छा को छोड़ा अब एक तीसरा दृष्टांत कि जैसे मोनो एक्टिंग में एक अभिनय में एक एक्टर कभी एक भाव को धारण करता है कभी वो राजा बन जाता है कभी वह पहरेदार बन जाता है सिपाही बन जाता है कभी रानी बन जाता है कभी शत्रु बन जाता है तो वो मोनो एक्टर जो एकाभिनय करने वाला है वह केवल अपने शरीर का त्याग नहीं करता है वह केवल भावना का त्याग करता है जनासा मुड़ेगा तुमने ऐसा कहा तो नहीं, नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगेगा तो जना से भंगिमा को चेंज बदलने पर अपने चेहरे को बदल करके जैसे बार बार वह अपने भावों को बदल देता है भाव का त्याग करता है भाव को ग्रहण करता है कभी रानी बनकर के विमुख होने का विमुख होने का भाव वह प्रकट करता है कभी वह क्रोध का जो भाव है उसको प्रकट करता है ऐसे ठाकुर ने केवल भाव को ग्रहण किया कि मुझे पृथ्वी के भार को उतारना है अब पृथ्वी का भार उतारने की कोई जरूरत नहीं है उतर चुका है तो केवल भाव को परिवर्तित करता है इसी प्रकार श्री महाप्रभु भी श्री इसी प्रकार श्री ठाकुर जी भी अनेक अनेक समय केवल भाव का परिवर्तन करते हैं तो तीन दृष्टांत दिए, दिए, पर तीन उदाहरण जैसे नट इत्यादि भावों को ग्रहण करता है कभी चिड़िया का, का आकार धारण करता है अपने एक्टिंग में दिखाते हुए नृत्य में कभी वह कछुए का आकार धारण करके विराजमान होता है इसी प्रकार भगवान विभिन्न भावों को धारण करते हैं और भावों का त्याग करते हैं जैसे कांटे से कांटा निकाल करके दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है ऐसे असुर रूप कांटों को भगवान ने पृथ्वी संरक्षण रूपी कांटे से निकाल करके पृथ्वी संरक्षण के भाव का भी त्याग कर दिया और जैसे एक योगी अपने देह को ब्रह्म प्राप्ति हो जाने पर मुक्ति प्राप्त करते समय उत्क्रांत सिद्धि प्राप्त करते समय जैसे वह अपने शरीर का त्याग करके शरीर को जला देता है ऐसे भगवान ने अपने शरीर को जलाया नहीं क्योंकि भगवत स्वरूप में देह देही का कभी विभाग संभव ही नहीं ये तीन तरह के युद्धांत कहीं प्रथम स्कंध में और कहीं अः द्वादश स्क यहां एकादश की समाप्ति पर पीछे के दो अध्यायों में उन्होंने प्रकट किया श्रीमंत महाप्रभु में भी अनेक अनेक भाव विराजमान हैं और उन भावों में, में महाप्रभु अपने शरीर के साथ में ही भगवत स्वरूप उसका त्याग किए बिना शरीर के साथ में ही महाप्रभु अंतर्धान हो गए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में द्वादशी के दिन कहीं श्री गुंडीचा मंदिर में पंचमी के दिन श्रीमंद महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ स्वरूप में मना करते करते भी द्वार में भीतर प्रवेश कर लिया है और प्रवेश करते हुए श्रीमद महाप्रभु अंतर्धान हो गए परंतु भगवत स्वरूप में कहीं त्याग नहीं हाँ कुछ कह रहे थे हाँ टोटा कहीं टोटा गोपीनाथ में भी तो तीन जगह कहीं समुद्र में भी देखा कि महाप्रभु समुद्र में अंतर्धान हुए तीन तीनों ने तीन जगह महाप्रभु को अंतर्धान होते हुए देखा किसी ने जगन्नाथ में जगन्नाथ शिवग्रह में गुंडीचा मंदिर में किसी ने टोटा गोपीनाथ में श्री गोपीनाथ जी की जंघा में और किसी ने समुद्र के बीच में श्रीमद महाप्रभु को अंतर्धान होते हुए देखा कि महाप्रभु गए तो हैं परंतु तो निकले नहीं वहां से निकले नहीं अंतर्धान होते हुए देखा तो भगवत स्वरूप में देह देही का विभाग नहीं है भगवत स्वरूप चिन्मय है कुछ लोगों का यह कहना है कि ये जो समुद्र लीला है समुद्र में महाप्रभु के तैरने की लीला इस दिन ही महाप्रभु अंतर्धान हो गए आगे जो जिस लीला का वर्णन किया जाएगा उस दिन ही महाप्रभु का अंतर्धान हो गया और महाप्रभु समुद्र में अंतर्धान हो गए परंतु ये लीलामृत के जो उक्ति है उनके साथ में बहुत ज्यादा संगत नहीं है बिल नहीं खाती है क्योंकि भगवत स्वरूप में दे विभाग है ही नहीं अतः कभी संकीर्तन करते हुए श्री समुद्र में महाप्रभु अंतर्धान हो गए फिर मिले नहीं कहीं श्री टोटा गोपीनाथ में कहीं श्री जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ मंदिर में भी कोई आषाढ़ की द्वादशी के दिन ये लीला मानते हैं कोई पंचमी के दिन ये लीला मानते हैं तो पंचमी के दिन लीला होगी तो उस समय श्री जगन्नाथ जी विराजमान थे गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा के बाद में द्वादशी के समय ये लीला होगी तो वहां पे श्री जगन्नाथ मंदिर में तो दोनों जगह ये लीला कहीं संभव है पंत जगन्नाथ जी के स्वरूप में तो भगवत स्वरूप में कहने का तात्पर्य कि जो जो आधुनिक लोग हैं वे तो कहीं दृष्टि से कम्युनिस्ट विचारधारा है और उससे प्रभावित जो लोग हैं वे तो कहीं उसकी महाप्रभु के अंतर्धान होने की लीला का अनेक अनेक तरह से उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं परंतु वह शास्त्री कभी भी नहीं है शास्त्र की दृष्टि से जो भगवत स्वरूप है उनमें स्वरूप ही विराजमान श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण सना, श्री श्री स्वामी निरूपण कर रहे हैं कि योग धारणीया धाम विशद सुखम योग की अग्नि में अपने आप को न भस्म करते हुए भगवान अपने निष्धाम में पधारे और एक ज्योति उठती हुई दिखी और वह भगवान स्वरूप के साथ में अपने धाम में अवस्थित हुए और प्रपंच लीला का दर्शन होना बंद हो गया श्री बलदाऊ जी भी समाधि में विराजमान हुए और समुद्र की लहर में कहीं बलदाऊ जी अंतर्धान हो गए क्योंकि तो भगवत स्वरूप में देह देवा नहीं है श्री महाप्रभु चांदनी रात में अपूर्व रूप से सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं प्रकृति के सुंदर का और श्री रासली में श्री प्रिया उनके साथ में श्याम सुंदर का जो विलास है उस विलास का अनुभव कर रहे हैं उस विलास के अनुभव में तारित संघ सु कुछ कुंकुम रंजित आया गंधर्व अनुत आविशद शांत हो गिन्न से तो जैसे हाथी हत्नियों के साथ में क्रिया करते हुए विराजमान ऐसे क्रिया कर रहे हैं और महाप्रभु उसी भाव में श्री समुद्र में श्री कृष्ण की अपूर्व छवि दर्शन करके अंग कांति दर्शन करके और सुंदर चांदनी की चांदनी समुद्र की लहरों में पड़ रही है उस चलक का दर्शन करके वहां श्री कृष्ण की ही अंग कांति का दर्शन करके और कृष्ण की शोभा का दर्शन करके महाप्रभु जैसे समुद्र में कूद पड़े और कूदने पर जैसे वहां समाधि में विराजमान हैं और कोई सूखा काष्ठ जैसे तैरता है उतराता है इस प्रकार महाप्रभु नौका लीला का स्मरण करते हुए विराजमान हो रहे हैं और नौका लीला जो है उनका स्मरण कर रहे हैं कि गोपी का रही है क्यों मल्लाह के हमको यमुना जी पार कर दे अब नींद आ रही है।, है हैरान मत करो सोन दो मैं अभी नहीं उठूंगा अभी सो रहा हूं बोले अरे अरे नाम लेके बैठो है हमको पार भी नहीं कर सके फिर श्याम सुंदर जैसे तैसे गोपियों की कहने पर उनको नाभ के ऊपर बैठाते हैं फिर बीच नाव में जैसे नाभ को छोड़ दे ऐसी ही लीला का श्री महाप्रभु अनुकरण करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान हो रहे हैं और महाप्रभु बह रहे हैं उन्तीस में प्यार है अठारह में परिच्छेद की कि के कोणार्क के प्रभु के तरंगे लय जाए समुद्र की तरंगे महाप्रभु को कोणार्क की, की दिशा की ओर ले जा रही है कभू डुबाए राखे कबू भाषाए लया जाए कभी महाप्रभु को डुबो रही हैं कभी उछाल देती हैं और कभी साथ में बहा करके ले जाती है यमुनाते जल के लिए गोपी गुण संगे कृष्ण करे महाप्रभु मग्न से ही रंगे श्रीमन महाप्रभु इस भाव में ही मग्न हैं कि गोपियों के साथ में श्री कृष्ण यमुना में केली कर रहे हैं महाप्रभु इसी भाव का दर्शन करते हुए और कभी नव का लीला कभी गोपियों के साथ में आप जल केली कर रहे हैं तैर रहे हैं कभी डुबकी लगा रहे हैं इस भाव में ही विराजमान हैं श्री राधा भाव में अवस्थित हो करके महाप्रभु उस लीला का दर्शन कर रहे हैं लीला का आस्वादन कर रहे हैं राधा रानी जैसे जल केली का अनुभव कर रही हो प्रभु ना देखिया अब इधर श्री सोनूपाध ने जब महाप्रभु को नहीं देखा गंभीरा में महाप्रभु है नहीं महा गंभीरम में देखा नहीं पहले सबके साथ में थे और सबके साथ से कब छिप करके महाप्रभु जहां तहां छिपते कभी प्रकट होते हुए कभी विभिन्न लीलाओं को का दर्शन करते हुए कहीं के कहीं जा रहे हैं और भक्त ये समझ रहे हैं कि महाप्रभु यहीं कहीं छिपे होंगे परंतु तो महाप्रभु दिखे नहीं जब दिख नहीं रहे हैं तो स्वरूप स्वरूपाधिगण अत्यंत अत्यंत, अत्यंत स्वरूप दामोदर अत्यंत, अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गए कहा गेला प्रभु कहे चमकित होया प्रभु कहा गए सब चमत्कृत हो रहे हैं मनोवेग गेला प्रभु लखित नारीला महाप्रभु सबके बीच से कहां तो बगीचे में विचरण कर रहे थे समुद्र के किनारे विचरण कर रहे थे और कहा आप तीव्र गति से मैं जाने कहाँ चले गए कहाँ अंतर्धार हो गए और समुद्र की ओर कहीं से कहीं पहुंच गए हैं समुद्र की ओर किनारे पर और फिर समुद्र में कूद पड़े तो मनोवेग बेला प्रभु लखित नारीला किसी ने महाप्रभु को देखा नहीं प्रभु न देखिया संशय कर लागिला प्रभु को न देख करके सब संशय में पड़ गए जगन्नाथ देखिते देखीते गेला अन्य उद्याने की वे पौड़िला सब मन में विचार कर रहे हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ देखने के लिए गए हैं जगन्नाथ दर्शन के लिए अथवा अन्य कोई देवालय श्री तोता गोपीनाथ इत्यादि उन देवालय में चले गए हैं अथवा किसी अन्य उद्यान में चले गए हैं अथवा किसी उद्यान में महाप्रभु उन्मत्त तो होकर के पड़े हुए हैं मूर्छित होकर के तो नहीं गिर गए अतः सब लोगों ने दौड़ लगाई गुंडचा मंदिर गेला नरेंद्र कोई दौड़ा गुंड मंदिर की ओर कोई दौड़ा है नरेंद्र सरोवर की ओर कोई चटक पर्वत की ओर दौड़ा कि गेला कोनार के रे कोई कोणार की ओर भी दौड़ करके गया कि महाप्रभु कहाता कहा बलि सवे बुले प्रभु ने चाहिए कह रहे हैं कि प्रभु कहा गए तुमको मिले क्या तुमने देखा क्या ऐसे सब बोल रहे हैं और प्रभु को देखना चाह रहे हैं समुद्र तीरे आइला कथोजन लोया कुछ लोग समुद्र के किनारे भी आए चाहिए बेड़ाई ते यही शेष रात्रि हिल महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते चाहिए मन देखते देखते ढूंढते ढूंढते बेड़ाई ते ढूंढते हुए शेष रात्रि हइल रात्रि पूरी बीत गई पूरे रात सब लोग चक्कर लगाते रहे सब लोग मन में विचार करें कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है अनर्थ हो गया है अनर्थान अंतरधान कर लो प्रभु निश्चय कर प्रभु ने कहीं अंतरधान तो नहीं कर लिया प्रभु अंतरधान तो नहीं हो गए ये मन में सब चिंतित हो रहे हैं प्रभु विच्छेद कारो देह ना प्राण हर प्रभु का विच्छेद हो गया ये विचार करके कोई कोई मन में किसी किसी के शरीर में प्राण भी नहीं रहे सब में हो गए, आशंका नहीं आन। दूसरी बात नहीं आ रही है क्योंकि अनिष्टाशंकी बंधुन भवंती कालिदास कवि कालिदास ने कहा अभिज्ञान शाकुंतल में बंधुओं के, के हृदय सर्वदा आशंका की अनिष्ट की आशंका करने वाले ही होते हैं शंकी ने बंधु हृदय बंधुओं के हृदय सदा अनिष्ट की आशंका करने वाले ही होते हैं समुद्र तीरे आसे युक्ति को सब समुद्र के किनारे आए हैं और विचार करने लगे कि चिराइला पर्वत दिखे कथो जन गेला के समुद्र के किनारे कोई ऊंचा स्थान है चरायला पर्वत चरायला पर्वत एक जगह का नाम है तो चरायला पर्वत की तरफ कुछ लोग महाप्रभु को ढूंढने के लिए गए ऊंचा सटीला है और वहां पर ढूंढने के लिए गए पूर्व दिशा चले स्वरूप लया कथोजन कुछ लोग स्वरूप गोस्वामी को संग में लेकर के पूर्व दिशा की ओर चले हैं सिंध तीरे तीरे को प्रभुर अन्वेषण सब लोग समुद्र के किनारे किनारे प्रभु का अन्वेषण कर रहे हैं कि कहीं महाप्रभु का कोई चिन्ह मिल जाए विशाल विभवल सौबे नाह चेतन सब विशाल विभल हो गए हैं किसी को चेतना है नहीं प्रभु प्रेम करी बोले प्रभुर अन्वेषण प्रभु प्रभु ऐसा कहकर के सब बोल रहे हैं पुकार रहे हैं कि कहीं महाप्रभु छिपे हों शायद हमारी आवाज पहुंच जाए और महाप्रभु उत्तर दें प्रभु का अन्वेषण कर रहे हैं इतने में ही देखा चरायता पर्वत के पास में चरैया चरैया पर्वत के पास में चरैया पर्वत जो है उसके पास में इन्होंने देखा कि देखे एक जालिया आई से कांधे जाल कौरी के एक मछुआरा कंधे के ऊपर जाल रख करके आ रहा है एक जालिया जालिया मान मछुआरा कंधे के ऊपर जाल रख करके आ रहा है हसे कादे नाचे गाय बोले हरी और ये जालिया कभी हंसता है कभी हरी कहकर के पुकारता है कभी नाचता है कभी गाता है हरी हरी कहते हुए ही ये हंसता है पुकारता है, नाचता है गाता है इसकी चेष्टा बड़ी अद्भुत सी है जालियार चेष्टा देख चमत्कार उस मछुआरे की चेष्टा देख करके सबको अत्यंत चमत्कार हो रहा है स्वरूप गोसाई तारे पूछिल समाचार स्वरूप गोसाई ये इस जालिया के पास में गए और पूछ रहे क्या हुआ ये ऐसे कैसे नाच रहा है क्या बात है क्या देखा कैसे कैसे पुकार रहा है किसको पुकार रहा है कह जालिएखिले एक जंग उस समय उस जालिया ने कहा सब पूछ रहे हैं कह जालिक क्या अरे जालिक अरे मछवारे तुमने इधर किसी आदमी को देखा प्राये ये शून्य स्थान है यहां पर समुद्र में कोई आता नहीं है तुमने यहां पर किसी आदमी को देखा क्या तुम दिशा के कहो तो कारण तुम ऐसे क्यों नाच रहे हो तुम्हारी ये दिशा क्यों है इसका कारण तो बताओ जालिया कहे रहे एक मनुष्य ना देखे बोल यहां पर मैंने मनुष्य को नहीं देखा है मैंने वो जालिया कह रहा है कि मैंने एक मनुष्य को तो नहीं देखा हां मैंने जाल फेंका हुआ था जाल वही एक मृतक मोड जाले आयल मैंने जाल को फैलाया और एक मृतक मेरे जाल में आ गया दुर्भाग्य की बात थी बहुत देर से मैंने जाल डाला हुआ था पर कोई मछली नहीं आई और जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जाल भारी हो रहा है तो मुझे मैंने देखा कि मृतक मोड जाले आयिल एक मृतक मेरे जाल में एक मुर्दा मेरी जाल में आ गया है बड़ो मली आम उठाइल आहा आज तो कोई बहुत बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई है बड़ा प्रसन्न हो करके मैंने अपने जाल को खींचा प्रयत्न पूर्वक मृतक देखी रहते मोर भय होइल मने परंतु मैंने दुर्भाग्य उस समय किसी मुर्दे को अपने जाल में देखा मृतक को देखा उसको देख करके मैं तो डर गया जाल खसाई थे तार अंग स्पर्श हिल जिस समय मैं अपने जाल को खाली कर रहा था खला रहा था तो जाल को खलाते समय अनजाने में मेरा स्पर्श उस मृतक के शरीर से हो गया है उस मृत शरीर से मेरा अंग हो गया है स्पर्श मात्र से ही भूत हृदय फशिल वो उस मृतक के भीतर कोई भूत होगा स्पर्श करते ही वो भूत मेरे हृदय में भीतर घुस गया है कोई भूत मेरे शरीर में घुस गया है तो स्पर्श मात्र से ही भूत हृदय पशेल स्पर्श मात्र में ही वो भूत मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है भय कंपो कम को नेत्र बहि जल भय के कारण मुझ में कंप हो रहा है मैं इतना डर रहा था मेरे आंखों से आंसू बहने लगे गदगद गदगदी रोम उठिल गदगद -गद हो गई मेरे सारे रोमांच देखो खड़े हुए हैं रोमांच उठ रहे हैं कि भूत ने मेरे भीतर प्रवेश कर लिया है उस मृतक का स्पर्श करने पर भूत ने मेरे शरीर में प्रवेश कर लिया है कि वह ब्रह्मो दैत्य कि वूत कहे न कोई ब्रम्दाइत, था अथवा वो कोई भूत है मैं कह नहीं सकता हूं कौन मेरे भीतर घुस गया है दर्शन मात्र मनुष्य पैसे से ही काय अरे वो तो दर्शन मात्र करने से ही देखने मात्र से ही मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है वो ऐसा भूत था जो कि देखने मात्र से ही प्रवेश कर जाए मेरा तो स्पर्श भी हो गया था इसलिए मेरे भीतर वो भूत बैठ गया है बोले तो भाई कैसा था कुछ बता तो सही उसका शरीर कैसा था कैसा तूने जिस मु शरीर को देखा उसकी भंगिमाएं क्या थी उसका रूप रंग क्या था अब वो कह रहा है कि शरीर दिघौलता उसका शरीर खूब लंबा था हाथ पांच सात जैसे पांच सात हाथ का उसका लंबा शरीर था एक एक हाथ तीन -तीन हाथ तीन-तीन एक-एक पैर एक एक हाथ तीन तीन हाथ के उसके हो गए थे कितने लंबे लंबे उसके हाथ पैर मैंने तो कभी ऐसा व्यक्ति देखा नहीं यह महाप्रभु की भाव में जो दीर्घ दशा और कूर्म दशा कुलम दशा में संकोच और दीर्घ दशा में दीर्घ हो जाते तो उसके एक एक हाथ तीन तीन चार चार हाथ के थे तीन तीन हाथ के एक एक हाथ थे और अस्थि संधि छुटे हाथ की जो संधि थी जो वे छूटे हुए थे चाम करे जो खाल का आवरण था वह मुड़ था जैसे एकदम मुरझा हो ऐसे हाथ का आवरण खाल बिल्कुल हुई हुई हुई थी थी कहीं लपटी हुई, हुई लग रही देखिते उसका दर्शन करके मेरे तो प्राण शरीर में नहीं रहे मैं तो जैसे मर ही गया मढ़ा रूप धोड़े रहे उत्तान नयन वो एकदम बड़ा रूप धारण करके विराजमान था उसकी आंखें पलटी हुई थी वृत् ऊंचे थे और वो मढ़ा रूप धरे मने मृत जैसा ही दिख रहा था बिल्कुल मृत जैसा ही दिख रहा था रहे तानदेन वृत पलटे हुए थे कबू गोगो करे कभू रोहे अचेतन और कभी कभी तो वो गो गो बोलता था गोविंद गोविंद गो गो बोलता था और कभी गौ गौ ऐसे बोल रहा था और कभी अचेतन होकर के वो पड़ा हुआ था कभी अचेतन हो जाता कभी कभी उसमें से गौ गौ की आवाज आती थी साक्षात देखियो च मोरे से ही भूत मैंने उसको साक्षात देखा है मोरे पायल से ही भूत वो भूत मेरे भीतर घुसा हुआ है मैंने जिसको साक्षात देखा था वो भूत मेरे भीतर घुसा हुआ है हा मैं कहा जाऊ मुई मेले मोर के कैसे जीवे स्त्रीपूत हा मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे स्त्री पुत्र उनको वे कैसे जीवित रहेंगे उनको कौन बचाएगा तो मुई मो मेले मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे पीछे कैसे जीवे स्त्रीपूत स्त्री पुत्र वे कैसे जीवित रहेंगे सही तो भूत कथा कहे न जाए उस भूत की कथा कहते नहीं पाती है उस भूत की कथा का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं ओछा खाए या छो यदि से भूत छोड़ा अब मैं किसी ओझा के पास में झाड़ फूक करने वाला जो है भूत उतारने वाला उसको ढूंढ रहा हूं उसके पास में जाऊं वो मेरे भूत को उतार दे उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय मेरे पास में नहीं है अब ओझा के पास में जाकर के मैं झाड़ फूक करवाऊंगा तो मैं तो ओझा के पास में जा रहा हूँ एक रात्रे बुली मत्स्य मरिए निर्जनी भूत प्रेत ना लागे हमारे नृसि जाल ने आगे कहा के एक रात्रि बुली हा मैंने बड़ी गलती की मैं रात के समय अकेला घूम रहा था मत्स्य मारिय निर्जन ने और एकांत समुद्र में अकेले ही जाकर के मैं मछली पकड़ रहा था एकांत में घूम रहा था और अकेला ही मैं मछली पकड़ रहा था भूत प्रेत नालागे आमाय नृसिंग स्मरण मैं नृसिंघ का स्मरण करता रहता हूं मैं हमेशा ही अकेले जाता हूं और एकांत में मछलियों को पकड़ता हूं नृसिंग मंत्र मुझे याद है इसे नृसिंग का स्मरण करता हूं जिससे मुझे निर्जन स्थान में भी कोई भूत प्रेत नहीं लगता है परंतु सही भूत नृसिंग ना नामे चापए दुगोड़े मैंने देखा वो जो भूत है वो तो नृसिंग के नाम से दुगना उछलता है और भूत तो शांत हो जाते हैं नृसिंग नाम लेने पर और ये भूत जो मेरे भीतर घुसा हुआ है मैं जब भी नृसिंग नाम लेता हूं तो वो भूत मेरे भीतर घुसा हुआ मुझे दुगना उछालता है तो यही भूत नृसिंग नामे चापे दुगुणे ये भूत नृसिंग नाम से उल्टा उछलता है तहा आकार देख भय लागे मन उसका आकार देख करके मैं उल्टा और हो जाता हूं। तो ताहा आकार से भूत लागे ले सभारे तो देख भय लागे मने उसके आकार को देख करके मुझे भय लगता है कितने तीन तीन हाथ के उसके हाथ थे तीन तीन हाथ लंबे उसके हाथ उसके जोड़ खुले हुए थे और वे वेड़े हुए मुड़े हुए दिखते थे तो सुनी स्वरूप गुसाई सब तक तो जानी स्वरूप गुसानी ये जो लक्षण उसने बताए उनको देखकर के सब तक तो जान गए के तत्व तो क्या है इस बात को जान गए जालिया के कहे सुमी जालिया से कह रहे हैं मीठी बोल में क्या अरे भाई और कैसा था क्या था कहा तुमने उसको खाली किया अपने जाल को कहां खिलाया सब पूरी पूरी बात बताओ मधुर बोली में बोल रहे हैं आम बड़ी ओझा जान भूत छी थे अरे तुमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है मैं बहुत बड़ा ओझा हूं मैं सारे मंत्र जानता हूं और भूत को छुड़ाना मैं बहुत अच्छा जानता हूं ये सोरूभ भुसाई ने उस जालिया से कहा मछुआरी से कहा कि मैं बहुत बड़ा ओझाउ हूं बड़ा प्रसिद्ध और भूत को छुड़ाना जानता हूं मंत्र पौड़ी श्रीहस्ते दिल तार माथे ऐसा कहकर के मंत्र पढ़ते हुए जालिया के माथे के ऊपर सोरूभ भुसाई ने अपने हाथ को रखा मंत्र पौ श्रीहस्ते दिल तार माथे तीन चापल मारे खींच करके अभी तेरा अभी तेरा भूत उतारू ऐसा करके तीन चापल मारे और हैं भूत पलायन, पलाये भूत भाग गया, तीन खींच करके चाटा मारे और कहा भूत भाग चुका है भय न पाहित अब भूत भाग गया है बल्ले सुस्थिर कौलिल और उसको ऐसा बोल करके सुस्थिर किया तीन चाटा लगाए और उसको सुस्थिर किया एक प्रेम आर भय द्विगुण अस्थिर श्री जालिया इनमें प्रेम और भय दोनों के कारण अस्थिर हो रहा था माने श्रीमत महाप्रभु को देख करके उनको भूत समर करके तो भयभीत हो रहा था और महाप्रभु के स्वरूप का दर्शन करके प्रेम भी हो रहा था तो एक प्रेम अरे भय दुगुण अस्थिर भय अंश गेल से ही किचु हायल धीर उस समय जब चाटा लगाए उसमें तीन चापड़ मारे तो प्रेम का अंश तो रह गया और भय का अंश भाग गया उस जालिया में प्रेम का अंश भी था और भय का अंश भी था तो प्रेम का अंश तो रह गया और भय अंश गेल से ही किचु हायल धीर वो कुछ स्थिर हुआ और स्थिर होकर के कह रहा है कि स्वरूप कहे यार तुम भूत कर भूत ज्ञान भूत ते हो कृष्ण चैतन्य भगवान अरे मूर्ख तू जिसको भूत समझ रहा है वे भूत नहीं है वे तो श्री कृष्ण चैतन्य भगवान है कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान ही है विभूत नहीं हैं। प्रेमावेश हो, समुद्र जले कृष्ण चैतन्य भगवान प्रेम के आवेश में समुद्र के जल में कूद पड़े थे तेरी बात से पता लग रहा है हम जान गए कि प्रेमावेश में वे श्री कृष्ण चैतन्य भगवान समुद्र में कूद पड़ कूद पड़े थे तारे तुम उठाई आछे, आप जाले और उनको तुमने अपने जाल से उठा लिया है तार स्पर्श हल तुम्हार कृष्ण प्रेम उदय आंद महाप्रभु का स्पर्श करके तुम्हारे हृदय में भी प्रेम उदय हो चुका है भूत ज्ञानी तुम्हारे हल महाभय परंतु तो श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण चैतन्य भगवान को तुम भूत समझ रहे हो इसलिए तुम्हें वाहन के कारण भय उत्पन्न हो रहा है उसको बहम में तुमने भ्रांति में तुमने भूत समझ लिया इसलिए तुमको महाभय हो रहा है भय अब तुमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है मन अब तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है कहा तारे उठाई आचे देखा हमारे उनको तुमने कहा खाली किया अपने जाल को कहा से तुमने उनको लिया और कहा उनको उठाया है इस बात को तुम हमसे कहो जालिया कहे प्रभु के मुई देखिया छे बार बार वो जालिया कहने लगा कि प्रभु के मुई देखिया छे बार बार तेहो नय अति विकृत तो आकार तुम क्या कह रहे हो महाप्रभु को मैंने अनेक बार देखा है परंतु महाप्रभु को मैं पहचानता हूं वे महाप्रभु नहीं हैं क्योंकि उनका शरीर तो बड़ा विकृत था इतना लंबा चौड़ा ऐसा शरीर लंबा मैंने कहीं देखा नहीं था आंखें पलटी हुई थी तो ऐसा मैंने शरीर उनको पहले कभी नहीं देखा है विकत आकार था स्वरूप कहे है विकार बेकार अरे बाबरे उनको प्रेम का विकार हो रहा था इसलिए अस्थि संधि छाड़े अस्थियों के जोड़ खुल गए थे वे अत्य अत्यंत दीर्घाकार हो गए थे सुन से जालिया आनंदित हय ये सुनकर कर के वो जालिया अत्यंत अत्यंत आनंदित हुआ सभा महाप्रभु के देखाई थे बोला चलो चलो मैं दिखाता हूं मैंने जाल कहा खाली किया है सबको लेकर के महाप्रभु को दिखाने के लिए गया उस समय सब देख रहे हैं भूमि पड़े आचे प्रभु दीर्घ सबका पृथ्वी भूमि पर महाप्रभु पृथ्वी पर पड़े हुए थे और महाप्रभु का अंग अत्यंत लंबा हो रहा था दीर्घ आकार महाप्रभु का हो रहा था जले श्वेत तनु महाप्रभु का बहुत देर जल में रहे थे इसलिए जल के कारण महाप्रभु का शरीर एकदम सफेद पड़ गया था बालू लगे आछे गाल महाप्रभु के शरीर में वायु बालू चिपकी हुई थी शरीर एकदम सफेद पड़ गया था और महाप्रभु का शरीर उसमें लगी आचे गाय गाय मानी शरीर पर बालू लगी हुई थी अति दीर्घ शिथिल तनु चर्म नटकाय अत्यंत दीर्घ महाप्रभु का शरीर है एकदम शिथिल हो गया है और त्वचाए नटकाए मन लटक रही है खाल भी लटक रही है दूर पर उठाई तो आधारे आनंद न्याय सब देखकर के उस समय सब व्याकुल हो रहे हैं धरे अधिक उठा करके देखा और महाप्रभु को उठाया अत्यंत दुखी हो रहे हैं बहुत दूर ये सब निकल आए थे महाप्रभु के स्थान पर इनको ले जाना जैसे असंभव हो रहा था दूर पथ उठाइया धौरे आनंद न आए महाप्रभु को उठा करके वापस गंभीरा तक ले जाना यह उस समय बड़ा कठिन था क्योंकि इतना बड़ा आकार और स्थान बड़ा दूर था गंभीरा उसे स्थान से बहुत दूर था आर् कौपीन दूर कौरी शुष्क पर उस समय महाप्रभु की गीली जो कौपिन थी उसको सबने दूर किया और महाप्रभु को शुष्क कौपिन पहनाई बहिर बाश बालुका बालों झाड़िया और उस समय बहिरबास बहरबास जो है उसको सुखा करके बालू का झाड़िया उसको निचोड़ करके बहरबास के और उससे शरीर में लगी हुई बालू उसको झाड़ी सबे मिली उच्च कौरी के उच्च स्वर में संकीर्तन किया और उच्च कौरी कृष्ण नाम कहे प्रभु काड़े और प्रभु के कान में भी जोर जोर से कृष्ण कृष्ण ऐसे कृष्ण नाम सबने सुनाया कथो क्षणे प्रभु का शब्द प्रवेशल कुछ समय के बाद में श्री महाप्रभु के काम में शब्द का प्रवेश हुआ और हुंकार करिया प्रभु तब ही उठेल महाप्रभु एकदम हुंकार करके एकदम उठकर के बैठ उठी थे अस्थ सब लागे निज स्थाने जब उठकर के बैठे उस समय श्री महाप्रभु की अस्थिरियां खटखट करके अपने अपने स्थान पर जुड़ गई अर्द भाई ये करे दर्शन दशा में महाप्रभु सबको देख रहे हैं बोले हैं मैं कहां आ गया मैं तो वृंदावन प्रियालाल गोपियों की जल के लीला का दर्शन कर रहा था यहां पर मैं आ गया तीन दशाएं महाप्रभु रहे सर्वकाल अंतरदशा बाह्य दशा, दशा अर्धबाह प्रकाश में महाप्रभु तीन दशाओं में विराजमान है और महाप्रभु को बाह्य दशा में आने पर सबको और पुनः चेतना प्राप्त करने पर सबको परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और महाप्रभु को जो समझ रहे थे कि महाप्रभु कहीं तो नहीं हो गए महाप्रभु को पुनः जीवित देख करके महाप्रभु में पुनः जितनी भी धातु है महाप्रभु की उनका संचार सब में देख करके श्री सब भक्तगणों को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और सब निताय गौर हरी हरे कृष्ण कहकर के सब अत्यंत रूप से आनंदित हो रहे हैं और श्री महाप्रभु को बाह्य दशा उस समय विराजमान कर रहे हैं अब श्री महाप्रभु की जो अंतर दशा बाह्य दशा और अर्ध अर्धवाय दशा उस उसका निरूपण कर रहे हैं अब अर्ध अर्धबायु दशा में महाप्रभु कह रहे हैं मैं वृंदावन में था और वहां पर रसक्रिया कर रहा था जल क्रिया कर रहा कर रही थी मैं परंतु तो तुम यहां मुझे कहां ले आए और सब कह रहे हैं महाराज धन्य धन्य तुम तो कालिंदी में वृंदावन में रास क्रिया कर रहे हो और हम यहां तुम्हारी ये दशा देख करके व्याकुल हो रहे हैं ऐसा कहकर के महाप्रभु को फिर सब बुला करके अपने गंभीराम में लाकर के स्थापित कर रहे हैं ऐसे श्री महाप्रभु में अपूर्व दीर्घ भाव और कभी अर्ध अंतर दशा में समुद्र में कूद जाना अर्ध अर्धबाह दशा में कुछ जागृत होना और बाह्य दशा में फिर भक्तगण उन के साथ में मिलना ये तीनों जो दशाएं हैं वो तीनों दशाएं प्रकट हो रही हैं गीताय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय